ब्रह्मा विदधति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म बंह देवत्म मुक्षु शरण मे शांति शांति ही शराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुरा मूर्ति भेद दक्षिणा दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के छप्पनवे श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भगवान भाष्यकार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिसे हो गया ब्रह्मात्म एक तो विषयक आवरण ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त हो गया जिनका ऐसे महापुरुषों का जीवन मुक्त के रूप में लक्षण बता रहे हैं वो लक्षण बताए कहीं एक पहले जीवन मुक्त स्तुतद विद्वान इत्यादि 48वें श्लोक से लेकर के 50वें श्लोक तक फिर इक्यानवे श्लोक में बताया गया जो जीवन मुक्त होता है वह ज्ञान का फलभूत जीवन मुक्ति से युक्त होकर के कब तक रहता है तो प्रारब्ध से ही जीवन मुक्त का कार्यक्रम संघात टिका हुआ रहता है प्रारब्ध कर्म का भोग क्षय माना जाता है निवृत्ति मानी जाती है तो प्रारब्ध कर्म का फलोप भोग से क्षय होने तक ब्रह्मज्ञानी का कार्यक्रम संघात इस संसार में रहता है प्रारब्ध का क्षय होते ही ब्रह्मज्ञानी का देहांतर ग्रहण का निमित्त भूत काम कर्म रूप कारण न होने से ब्रह्मज्ञानी का जन्मांतर नहीं होता वह शरीर के छूटते ही अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित हो जाता है ये है ज्ञान का अदृष्ट फल तो जीवन मुक्ति रूपी फल भी बताया गया जब तक उपाधि से युक्त होकर के संसार में रहेगा तब तक ज्ञान के फल जीवन मुक्ति से युक्त होकर के रहता है जीवन मुक्त होकर के रहता है और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर उपाधि के अवस्थिति का निमित्तांतर न होने से ब्रह्मज्ञ निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है इसे बताया गया बावनवे श्लोक में और वो है ज्ञान का अदृष्ट फल फिर ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया गया त्रेपन चौवन इन दो श्लोकों में जिस ब्रह्म भाव में जीवन मुक्त अवस्थित होता है उस ब्रह्म का तटस्थ लक्षण क्या है तो कहा जिसे प्राप्त करने पर दूसरा कोई भी प्राप्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता जिसकी प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और जिस सुख से उत्कृष्ट संसार में दूसरा कोई सुख है ही नहीं निरति से जो है उत्कर्ष अपकर्ष से रहित तो जो और जिसके ज्ञान से उत्कृष्ट दूसरा कोई ज्ञान नहीं है निर्विशेष ब्रह्म को आत्मरूप से जानने से ही सर्वज्ञ हो जाता है कुछ भी जानना शेष नहीं रहता वह ब्रह्म है इस प्रकार ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया गया और भी तटस्थ लक्षण बताते हुए चौवनवे श्लोक में बताया गया कि जिसे देखने पर और उसको उसका देखना अपने से भिन्न यानी आत्म रूप से दूसरा कोई दृश्य अवशिष्ट ही नहीं रहता यानी एक ज्ञान से सर्वज्ञान हो जाता है और उसे कहा जाएगा ब्रह्म जिसको जानने के बाद पुनर्जन्म भी नहीं होता है क्योंकि पुनर्जन्म का निमित्त भूत अविद्या काम कर्म को ही समाप्त कर देता है और ब्रह्म का स्वरूप लक्षण पचपन छप्पन इन दो श्लोकों में बताते हुए कहा गया था कि जो ब्रह्मा सभी की आत्मा के रूप में प्राणी मात्र में एक चेतन के रूप में अवस्थित है और जो स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है काल वस्तु से अपरिचिन्न है उसे ब्रह्म समझो और उस ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है विधेय मुक्त ब्रह्म रूप से अवस्थित होने का अर्थ उस, उसी ब्रह्म के अतिरिक्त भी रूप से भिन्न न रहना था ही नहीं कभी भिन्न उपाधि ने भिन्न सा उसे अज्ञान अवस्था में दिखाया था वह औपाधिक देता। और जिसे वेदांतवाक्य उपाधि के निषेध द्वारा ज्ञापन कर रहे हैं जो स्वतः निर्विकार अपरिचिन्न आनंद है वो ब्रह्म है और उस रूप से अवस्थित होता है जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञ जब प्रारब्ध का क्षय होता है अदृष्ट फल ज्ञान का प्राप्त करता है विधेयुक्ति तब इस प्रकार ये ज्ञान का फल अदृष्ट फल का वर्णन होने पर यह निश्चित हुआ कि अदृष्ट फल की स्थिति में ज्ञानी निरूपाधिक ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है निरति से आनंद रूप रहता है अब एक शंका होती है उसका समाधान करने के लिए सत्तावनवा श्लोक भगवान भाष्यकार ने लिखा है शंका यह है कि हम लोगों की अपेक्षा उत्कृष्ट सुख है ब्रह्मा का विष्णु का शिव को होने वाला जो सुख है शिव यानी जो कैलाश निवासी शिव जी है वैकुंठ वास भगवान विष्णु है साकेतवासी भगवान राम है गोलोकवासी भगवान कृष्ण है ब्रह्मलोक निवासी ब्रह्मा जी हैं, इनको भी तो निरतिशय सुख मिल रहा है लेकिन इनकी अपनी उपाधि है चतुर्मुख है ब्रह्मा तो चतुर्भुज हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव चंद्रोदभाषित शेखरे हरे इत्यादि से बताया गया उनका स्वरूप है का मतलब स्वपाधिक है जो भी रूप होगा आकार प्रकार बताया वर्णन है उन श्लोकों में वो उपाधि का रहेगा कि आनंद का रहेगा चेतन का रहेगा आत्मा का तो नहीं है आत्मा तो निराकार है निरूप है तो इसका अर्थ है वे साकार हैं, साकार होता है सोपाधिक तो सोपाधिक होने पर भी निरति से आनंद वाले हैं ऐसी पुराणों में प्रसिद्धि है तो आप कैसे कहते हैं कि निरति से आनंद स्वरूप विधेय अवस्था में निरुपाधिक ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होता है ब्रह्मा के इनको भी तो निरति से आनंद हो रहा है तो जीवन में कोई ही आनंद होता है ये भी कहना ठीक नहीं निरति से आनंद इस आशंका का समाधान करने के लिए सत्तावनवा श्लोक है सत्तावनवे श्लोक का उच्चारण कर लें अखंड तिता ब्रह्माद्यातम्य नंदनोखिलाखंड तो आनंदलवाश्रिता ब्रह्माद्याः। अखिला ब्रह्मा ब्रह्माद्या ब्रह्माद्यातम्य आनंदिनो भावय है इस श्लोक का पूर्वार्ध में इस श्लोक के तीन पद हैं तीन पद हैं पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में पांच पद हैं ऐसे आठ पद वाला यह श्लोक है पूर्वार्ध में तीन है अखंडानंद रूप और तस्य आनंद तो पूर्वार्ध का पूरा का पूरा एक विशेषण है तीन पदों वाला एक विशेषण है ब्रह्माद्या इसका और उत्तरार्ध में एक विशेषण है अखिला और ब्रह्माद्या ये उद्देश्य है और विधेय है आनंदी तारतम्य न आनंदिनो भ तो ये बताया जा रहा है कि जो पुराणों में निरतिश आनंद वाले के रूप में प्रसिद्ध समस्त ब्रह्मादि देवता हैं, वे उत्कृष्ट आनंद वाले हैं निरतिशय आनंद स्वरूप नहीं आनंद और आनंद वाला इसमें अंतर है कि नहीं ज्ञान और ज्ञान वाला धन और धन वाला अंतर है ना दोनों में धन वाला है धन का स्वामी धन है उसका अपना संबंधी सम, स्व जिसको कहा जाता है आत्मीय तो ये देवता आनंद नीरति से आनंद रूप नहीं है अपितु उत्कृष्ट आनंद वाले है आनंद नहीं है आनंद वाले है और ब्रह्म आनंद है रोजो आनंद स्वरूप नीरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म है उस रूप से अवस्थित होता है विधेयुक्त वो निरूपाधि की है निर्विशेषी ही है शोकाधिक नहीं है जो निरतिश आनंद है जिस रूप से अवस्थित होता है ज्ञान के अदृष्ट फल को पाने वाला वह निरतिशय आनंद बन करके रहता है और ये पुराणों में वर्णित समस्त ब्रह्मादि देवता उत्कृष्ट आनंद वाले बन करके ब्रह्मादि रूप से अवस्थित है सोपाधिक है यह अंतर है इसे यहां पर बताया जा रहा है जो सोपाधिक आनंद है उसमें तो तारतम्य है तम्य कहा जाता है उत्कर्ष अपकर्षको किसी की अपेक्षा उत्कृष्ट है तो किसी की अपेक्षा निकृष्ट भी है ब्रह्मादि देवताओं का आनंद जिस आनंद वाले ब्रह्मादि देवता है उनका वह आनंद निरतिशय नहीं है निरति से एक अर्थ होता है उत्कर्ष अपकर्ष रहित जिसमें न उत्कृष्टता है न अपकृष्टता है किसी की अपेक्षा उत्कृष्टता किसी की अपेक्षा निकृष्टता ऐसा आनंद ब्रह्म है और ब्रह्मादि देवताओं का जो आनंद है जिस आनंद को लेकर के वे आनंदी हैं, वह आनंद तारतम्य से युक्त है मतलब सातिशय है और सातिशय में अतिशय शब्द का होता है उत्कर्ष अपकर्ष और सातिशय का अर्थ निकलेगा उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त तो वो जो सातिशय आनंद है वह सातिश आनंद ब्रह्म का स्वरूप जो आनंद है उसी की औपाधिक एक मात्रा है अंश है मात्रा कहते हैं अंश को यद्यपि ब्रह्म निरंश है निरवय है उसमें कोई ब्रह्म के सुरूभूत आनंद में अंश अंश्यांशी भाव नहीं है लेकिन उपाधि को लेकर के उसमें अंश्यांशी भाव की कल्पना की जाती है व्यवहार काल में उपाधि के अंश्यांशी भाव को उपहित सुरूभूत आनंद में आरोपित किया जाता है है तो उपाधि कौन है आनंद की लोक में जिसे हम विषय सुख कहते हैं वह विषय सुख है जन्य सुख और ब्रह्म का स्वरूप आनंद तो जन्य है नहीं इसलिए माना जाएगा कि उससे अलग है ये वो है जन्य सुख प्रिय मोद प्रमोद नामक अंतकरण की वृत्तियां ये सोपाधिक है इनका कार्यक्रम संगत है तो अंतकरण भी रहेगा कि नहीं रहेगा ब्रह्मादि देवताओं में रहेगा तो अंतकरण है तो अंतकरण का परिणाम सुख आ, सुख शब्दित प्रिय मोद प्रमोद भी रहेगा उनमें तो ये जो प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति है जो जो अंतकरण रूप उपाधि वाले हैं उन सब की उपाधिभूत अंतकरण का पनि परिणाम है वो उपाधि है स्वरूभूत आनंद की उस उपाधि में प्रतिबिंबित कहो आनंद को कहा गया विषय सुख प्रिय मोद प्रमोद नामक अंतकरण की वृत्ति में जो आनंदाभास है आनंद का प्रतिबिंब है वह विषय सुख कहलाता है अब सबके अंतकरण में प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति एक जैसी नहीं होती किसी के और अनुकूल विषय के दर्शन से अनुकूल विषय की प्राप्ति से अनुकूल विषय के भोग से होने वाली वृत्तियों का क्रमतः नाम है प्रिय मोद प्रमोद और सात्विक अंतकरण जितना अधिक होगा उतना यह प्रिय मोद प्रमोद नामक चित्तवृत्तियों का अवस्थान और दृढ़ता अधिक रहेगी जितनी अधिक उपाधि दृढ़ रहेगी माना जाएगा उस उपाधि स्थ आनंदाभास भी उतना ही दृढ़ है उत्कृष्ट है और जितनी उपाधि निकृष्ट होगी उतना ही आनंदाभास भी निकृष्ट प्रतीत होगा एक दर्पण है बिल्कुल साफ जिसमें धूल का एक कण भी ना हो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा एक में थोड़ी बहुत धूल जमी हुई है उसमें भी प्रतिबिंब दिखेगा और एक में धूल ही धूल चढ़ी हुई है उसमें भी प्रतिबिंब दिखेगा उस प्रतिबिंब में भासने प्रतिबिंब के भासने में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जिसमें बिल्कुल धूल का एक कण भी नहीं है उस दर्पण में बिंब का जो प्रतिबिंब पड़ेगा वो सुस्पष्ट और दृढ़ता से दिखेगा उत्कृष्ट दिखेगा मध्यम होगा थोड़ी बहुत धूल जमी हुई है जिस पर उस दर्पण में और धूल धुल धूल जमी हुई है और उसमें देखते हैं तो प्रतिबिंब पड़ेगा लेकिन निकृष्ट दिखेगा ऐसे ही रज प्रधान तमह प्रधान अंतकरण में भी प्रियमोद प्रमोद वृत्तियां बनेगी और सत्व प्रधान अंतकरण में सात्विक अंतकरण में भी प्रियमोद प्रमोद अंतकरण की वृत्तियां बनेगी लेकिन वह वृत्तियां होगी उत्कृष्ट सात्विक अंतकरण की रजह प्रधान की मानी जाएगी मध्यम तमह प्रधान की निकृष्ट तो ये उत्कर्ष अपकर्ष भाव किसमें है अंतकरण की प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियों में और ये उपाधि का उत्कर्ष अपकर्ष आरोपित होगा उपाधिस्थ आनंदाभास में इसलिए वो उपाधिस्थ आनंदाभास कहलाएगा उत्कृष्ट आनंद आनंद निकृष्ट आनंद मध्यम आनंद ये तारतम्य रहेगा थ में कहलाता उत्कर्षापकर से ही तो ये यहां पर पूर्वार्ध में लिखा कि तस् अखंड रूप तस्य तब्द का अर्थ है तत्वशी वाक्यागत तत्शब्द का सृष्टि का है तस्य। और तस् शब्द का जो अर्थ है तत्वशी वाक्य में उसको यहाँ पर षष्ठ्यंत तत् शब्द से लीजिए तो तत्वमसी वाक्य में शब्द का अर्थ क्या है सदैव सौम्य इदम अग्र आसित एक मेवा इस उपक्रम वाक्य में बताया गया सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आनंद स्वरूप ब्रह्म तत्शब्द का अर्थ है इसलिए तस्य शब्द से भी लिया जाएगा नीरती से आनंद स्वरूप ब्रह्म इसलिए लिखा कि अखंडानंद रूप से यानी ब्रह्मण तो अखंडानंद ये आनंद का विशेषण है अखंड अखंड का अर्थ है खंड खंड रहित तो। आनंद में खंडता क्या होगी परिछिन्नता तारतम्य न्यूनाधिक्य आनंद का खंड कहलाता है खंडित आनंद होगा और अखंड आनंद होगा जिसमें यह उत्कर्ष अपकर्ष रूप तारतम्य नहीं है उसे कहा जाएगा उत्कृष्ट आनंद तारतम्य से रहित आनंद और वो कौन है ब्रह्मा तस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मा और उसका विशेषण हुआ अखंड रूप का अर्थ निकला तारतम्य रहित आनंद रूप ब्रह्म का जो आनंद लव है लव कहते हैं एक अंश को मात्रा को तो उस निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म के आनंद लेश को आश्रय करके रहने वाले जो है उन्हें कहा जाएगा आनंद लवाश्रिता आनंद आनंद से लव आनंद लव षित प्रु और आनंद लवे आश्रिता हा, आनंद लवाश्रिता सप्तमी तत्पुरुष समास का अर्थ निकला आनंद के अंश में आश्रित आनंद लव के आश्रय में रहने वाले वो कौन है आनंदलवाश्रिता ब्रह्म के स्वरूभूत आनंद के एक अंश का आश्रय लेकर के रहने वाले मतलब जिनके जीवन का आधार निरति से आनंद नहीं अपितु निरति से आनंद का लेश है निरति से आनंद लेश की आशा रख करके जो जी रहे हैं जिनका जीवन चल रहा है बिल्कुल दुख ही दुख हो सुख की एक मात्रा भी जीवन में न हो पापी से पापी में भी तो उसका जीना संभव नहीं होगा उसको लगता है ये प्रतिकूल परिस्थिति है इसलिए दुख है ये कभी ना कभी हटेगी और अनुकूलता आएगी इस अपेक्षा से वो अनुकूलता में फिर आनंद लव मिलेगा इसी अपेक्षा से जीता है तो जिसके जीने का आधार निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म के आनंद का एक लव है अंश है उसे कहा जाएगा आनंद लवा लवाश्रित और ऐसे कौन है सामान्य प्राणी मात्र नहीं अखिला ब्रह्माद्या समस्त ब्रह्मादि देवता क्या करते हैं कि आनंदित दिखते हैं मनुष्यों को शास्त्र पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को शास्त्र सुनकर के पुराणादि का श्रवण करके लगता है ब्रह्मादि देवता बड़े सुखी हैं। उनमें वह मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट सुखवत्ता मनुष्यों को प्रतीत हो रही है शास्त्र प्रमाण से पुराणादि प्रमाणों से और उस मनुष्य को पुराणादि प्रमाणों के द्वारा भाषित होने वाला ब्रह्मादि का जो निरति से ब्रह्म के आनंद को लेकर के आनंदित होना दिख रहा है वो निरति से आनंद नहीं है उनका अपितु कहते हैं तारतम्य न आनंदिनो भवंती ये इतना वाक्य है तारतम्य न आनंदिनो भवंती विधेय हम हमारे सुख की अपेक्षा अत्यधिक सुख ब्रह्मादि का देख करके उन्हें मानते हैं कि निरति से सुख वाले हैं लेकिन जब वहां पहुंचेंगे ब्रह्मादि बनेंगे तो पता चलेगा कि ब्रह्मादि का सुख भी आत्म सुख की अपेक्षा बहुत निकृष्ट है एक एकमात्रा है और यानी समुद्र की एक बूंद है और ब्रह्मानंद तो समुद्र है तो ब्रह्मानंद की अपेक्षा निकृष्टता ही रहेगी नहीं ब्रह्मादि देवताओं के आनंद में भी मनुष्यों के आनंद की अपेक्षा उत्कृष्टता रहने पर भी आत्मसुख की अपेक्षा निकृष्टता ही है और आत्मसुख किसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है यानी निकृष्ट है उसमें कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है निरतिश है इसलिए ब्रह्मादियों को पुराणों में आस्था रखने वाले मनुष्यों को जो से सुख प्रतीत हो रहा है वह सुख भी वेरांत दृष्टि से सातिशय ही है से नहीं है और तैतृय उपनिषद में आनंद मीमांसा में एक आनंद मीमांसा नाम का प्रकरण आता है अवान्तर प्रकरण तैतृय उपनिषद में तीन वल्ली हैं, यानि तीन अध्याय उसमें दूसरे अध्याय का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म, ब्रह्म के स्वरूभूत आनंद को निरति से आनंद रूप बताने के लिए आनंद का विचार किया मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार तो आनंद का विचार किया वहां पर तो विचार करते समय मनुष्यानंद से प्रारंभ किया मनुष्यानंद किसको कहते हैं वास्तविक एक मनुष्यानंद उसे कहते हैं जो समस्त पृथ्वी का अधिपति है और उसके आधिपत्य को मन से स्वीकार करती है पृथ्वी निवासी सारी प्रजा और स्वयं वृद्ध नहीं है ईवा है और ईवा शरीर में भी दुनिया भर के रोग नहीं है निरोग है निरामय है और परिवार भरा पूरा है मनोनुकूल पत्नी है मनोनुकूल बच्चे हैं और जो अधिकारी गण है वो भी मन के अनुसार चलने वाले हैं प्रजा जो नियम कानून है उनका पालन करने वाली है ऐसे राजा को जो सुख मिलता है उसे माना जाता है एक मानुषानंद और ऐसा मानुषानंद सौ गुना हो जाए तो एक गंधर्वानंद कहलाता है जो गंधर्व को आनंद मिलता है वह मानुषानंद की अपेक्षा सौ गुना गंधर्व में भी दो प्रकार हैं देव गंधर्व और अन्य गंधर्व तो अन्य गंधर्व का आनंद मानुषा मानुषानंद से सौ गुणा अधिक और उन गंधर्वों के आन, सौ गुना आनंद के बराबर माना जाता है एक देव गंधर्वानंद को और देवगंधर्वानंद के सौ गुना आनंद के बराबर माना जाता है देवता आनंद देवता के सौ गुना आनंद से बराबर माना जाता है इंद्र का आनंद इंद्र के आनंद के सौ गुना आनंद के बराबर है बृहस्पति का आनंद बृहस्पति के आनंद से सौ गुना अधिक आनंद माना जाता है विराड का और विराड के आनंद से सौ गुना अधिक आनंद माना जाता है हिरण्यगर्भ का ये आनंद का विचार किया तो इसमें विराट का आनंद बाकी आनंद की अपेक्षा तो उत्कृष्ट है लेकिन आत्मानंद की अपेक्षा निकृष्ट ही है वो भी एक आनंद लव ही है उनके अंतकरण की सात्विकता अधिक होने से प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति जो है उत्कृष्ट बनती है इसलिए बाकी आनंद की अपेक्षा आनंद की उपाधि की अपेक्षा श्रेष्ठ उपाधि होने से आनंद भी श्रेष्ठ हुआ लेकिन इन आनंदों की अपेक्षा अर्जुनिरुपाधिक है आनंद ब्रह्मा उसके दृष्टि में देखते हैं तो निकृष्टे आनंद है एक मात्रा मात्र है लव है इस प्रकार बाकी देवताओं का भी आनंद पूर्व उनसे पूर्व पूर्व की अपेक्षा देवताओं के आनंद की अपेक्षा निकृष्ट और उत्तर उत्तर आनंद की अपेक्षा उत्कृष्ट ये यहां पर बताया गया कि तस् अखंड रूप से अखिला ब्रह्माद्या ब्रमाद्या तारतम्यना आनंदिवती एक वाक्य बना इसका अर्थ निकला निरतिश आनंद स्वरूप स्वरूप्रह्म के आनंद अंश को लेकर के जीने वाले समस्त ब्रह्मादि देवता उत्... साथ से आनंद वाले हैं, निरति से आनंद रूप नहीं है इसलिए उनका सोपाधिक होना ठीक ही है का मतलब निरति से आनंद निरूपाधिक ही है ये अर्थ निकला और उस निरति से आनंद स्वरूप से अवस्थित होते हैं ब्रह्मज्ञ ही जीवन मुक्त ही जो जीवन मुक्त है उसे ही विधेय मुक्ति मिलती है निरति से आनंद आत्मा के रूप में स्पुरित होता है वो अपने निरति से आनंद स्वरूपता का विस्मरण नहीं होता उनको किसी भी उपाधि से युक्त हो करके रहें तो इसलिए उनकी सोपाधिक अवस्था जीवन मुक्त की अवस्था मानी जाएगी और जब उपाधि छोड़ता है तो निर्विशेष नीर, मानी जाएगी जिनके ध्यान भजनादि से शुद्ध चित्त हुआ ब्रह्मज्ञानी बनता है वे स्वत तो तो अपने निरति से ब्रह्म आनंद स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करते ही रहता है, स्फुरन उनको होता ही रहता है लेकिन अज्ञानी के दृष्टि से जब हम अज्ञानी अपने आप को उपाधि स्वरूप समझता है तो कृष्णादी को भी कृष्णादि नामक जो उपाधि है उसी स्वरूप समझता है उपाधि स्वरूप तो फिर उपाधि के सामने जो कष्ट आए वो तो कष्ट वाला समझता है तो ऐसे अज्ञानी जीवों को समझाया जा रहा है कि सोपाधिक जो होगा उसकी उपाधि में और हमारी उपाधि में अंतर है वो सात्विक उपाधि है तो सात्विक उपाधि में आनंद की अभिव्यक्ति जिस प्रिय प्रमोद नामक वृत्ति में होनी है वह उत्कृष्ट वृत्तियां बनती है इसलिए उत्कृष्ट आनंद वाले वे हैं, और हमारी अज्ञानियों की उपाधि निकृष्ट है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने वाला सत्व गुण है इसलिए जो हमारे अंतकरण में प्रियमोद नामक उपाधि बनेगी आनंद की वो निकृष्ट रहेगी उसमें प्रतिबिंबित होने वाला आनंद माना जाएगा निकृष्ट आनंद है ये समझाया जा रहा है उन अज्ञानियों को जो अज्ञानी स्वयं को कार्यक्रम संघात रूप समझ रहा है और ब्रह्मादि देवताओं को भी कार्यक्रम संघात रूप ही समझ रहा है और पुराणों में जो वर्णन आया है उस वर्णन को वर्णन में आस्था रख करके कह रहा है कि उनको भी तो उत्कृष्ट सुख क्या नाम निरति से सुख वाला कहा गया है तो उनको भाषकर भगवान कह रहे हैं कि नहीं यदि उपाधि वाले हैं तो उनमें भी साथी से ही सुख है बाकी वो जो भगवान का विग्रह है अवतार में उस विग्रह को ही भगवान को पूछो आप है क्या तो भगवान कहेंगे नहीं मैं तो आनंद स्वरूप ब्रह्म उसका भी स्मरण उनको कभी नहीं होता चाहे वो कच्छप बन जाए मत्स्य बन जाए या मनुष्य के रूप में आ जाए राम बन जाए कृष्ण बन जाए शिव बन जाए उनके वास्तविक स्वरूप में कोई विस्मरण स्वरूप विषय नहीं रहता उनको निरति से आनंद रूप ही अपने को अनुभव करते हैं जब सामान्य मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो अपने को निरति से आनंद शुरू समझता है वो तो उत्कृष्ट उपाधि वाले हैं मायापति हैं वो माया को अपने अधीन रख करके प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि संभवामी आत्माय प्रकृति को अपने अधीन रख करके चिन्मय विग्रह धारण करके प्रकट होता है वो पूर्वकृत पुण्य पाप का फलोपभोग करने के लिए भगवान का विग्रह धारण नहीं होता अपितु और पापियों का संहार करने के लिए भी नहीं जिनके संकल्प मात्र से प्रलय काल में सारा संसार विलीन हो जाता है उनको साकार होकर के मनुष्यादी रूप धारण करके आने की कंसादी जैसे मच्छरों को मारने के लिए क्या जरूरत है अपने उस निराकार स्वरूप में रह करके संकल्प कर ले कि संसार में जितने पापी हैं वो हो जाए और धर्म का आश्रय लेकर के जीने वाले आगे बढ़े ऐसा संकल्प करने से सत्य संकल्प है तो हो सकता था इन तब भी आते हैं वो लीला करने के लिए आता है इसलिए सूत्र में आता है तत्तु लीला केवल ने और भगवान का अवतार धारण करके लीला के लिए जो लीला करते हैं वह लीला का आनंद लेने वाले धीरे धीरे संसार से अनासक्त होकर के भगवान के सगुन साकार स्वरूप में रस लेते हैं फिर भगवान के सगुन साकार स्वरूप में पूर्ण रूप से जिनकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई उन्हें धीरे से भगवान अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को पकड़वा देते हैं इसलिए किसी ने कहा दासो अहम इतिया बुद्धि पुरासी येदुनंदने दासब्द चोरितन गोपी वस्त्रापहारिणा का अर्थ होता है पहले भगवान के गुण साकार स्वरूप को अपना स्वामी के रूप में स्वीकार करके और स्वयं को उनका दास समझ करके सेवा में लग जाता है सो स्वामी भाव संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है और फिर धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते अपने स्वामी में संसार से पूरी पूरे के पूरे रूप से चित्त निकल करके आसक्त हो जाता है दासरूपी दास्य भक्ति करने वाले भक्त का तो भगवान चोरी करते हैं उनका चोरी का स्वभाव पहले से पड़ा हुआ है तो गोपी वस्त्रापहारी एक नाम है उनका तो गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके अस्वय पहनते थे किसलिए इसका अपहरण करते हाँ वस्त्र होता है एक आवरण शरीर का ऐसे अपने वास्तविक स्वरूप का जो आवरण है उसका वो प्रतीक है तो भगवान का चोरी करने का स्वभाव है तो वो क्या करते हैं भक्त के बुद्धि में जो दासो अहम ये निश्चय है उसमें से दासो अहम में से दास शब्द की चोरी कर लेता है चोरी करने का अर्थ होता अपहरण करना हटाना जिसके पास जो माल है उसके पास से हटा दिया कहीं और ले जाकर के रख दिया तो भगवान जब कृपा करते हैं तो दास शब्द का अपहरण कर लेता है चोरी कर लेता है तो दासो अहम में से दास शब्द चला जाएगा तो क्या बचेगा सो अहम तो सो अहम में सह का अर्थ है वो परमात्मा अहम का है मैं मैं परमात्मा हूं ये अनुभव कराता है भगवान तो वो चिन्मय विग्रह इसके लिए धारण करता है, नहीं तो संसार से मन का हटना बड़ा कठिन है एक कांटे से कांटा निकालने का न्याय है ना? कोई जंगल में गया तो सुई हाथ साथ में लेकर के निकलता है क्या कि कहीं जंगल में जाएंगे पैर में कांटा चुहे का तो उस चूहे हुए कांटे को निकालने के लिए सुई हाथ में रख ले साथ में जब सामान पैक करता है निकलने वाले तो वो साथ में रखते हैं क्या नहीं रखते लेकिन वहां मान लो अचानक कहीं चुभ गया काटा पैर में तो आसपास उसको खोद करके निकालना पड़ता है ना वो खोदना कुदाली से तो नहीं होगा कोई बारीक औजार से थोड़ा ढीला करना पड़ता है उसको मांस वहां के आसपास का हटाना पड़ता है ना तो काटा दूसरा एक ले लेता है व्यक्ति और गड़े हुए कांटे के आसपास का मांस थोड़ा ढीला कर देता है फिर खींच लेता है निकाल लेता तो वो जो दूसरा काटा है जिससे आसपास काटे के पास ढिला कर दिया मानस उसको खोद करके उसी काटे से गड़ा हुआ काटा निकाल दिया ना। ऐसे नमारे बुद्धि में गड़ा है जगत का नाम रूप रूपी काटा और उसे काटने के लिए भगवान दिव्य नाम रूप धारण करके आते हैं और फिर उसमें जिनका मन बैठ जाता है तो धीरे से अपने उस सगुण साकार स्वरूप से भी मन को हटा करके निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कराते हैं यह अर्थ है अठावनवे श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्ण उच्चते पूर्ण शांति शांति ओ शाशाशा शंकर शंकरचार्यव बातरायन वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सूत्र्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे नमः वोमदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ